ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण के द्वितीय सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस सूत्र के अवतरण भाष्य में सूत्र सूत्रव्यावर्तीय आशंका भगवान भाष्यकार ने बताई सूत्र में व्यास जी ने दो पदों से सांख्यों के मत का अनुवाद करके अवशिष्ट दो पदों से निराकरण किया अवतरण भाष्योक्त रीति से सांख्य यदि सत्पदार्थ प्रधान ही मानते हैं और वह अचेतन होता हुआ भी उसमें चेतन का नियत क्रमवत् रूप सादृश्य देख करके गौण ईक्षण मानते हैं यदि गौणश्चित इन दो पदों का इतना अर्थ निकलेगा तो सिद्धांतियों ने कहा नत पदार्थ में ई क्षण गौन होगा ये नहीं कहा जा सकता ये सूत्रस्थ न का अर्थ है क्यों तद यह वाक्य तत्शब्द से ग्राह्य सत्पदार्थ को गौण ईक्षिता नहीं बता रहा है ये जो सांख्यों का प्रश्न होगा उसका उत्तर होगा सतह चेतन तो सत चेतनत्वेन निश्चयात तो सतका चेतनत्व रूप रूपेण निश्चय होने से सत में गौण तद तदेक्षित वाक्य से बताया जा रहा है नहीं कह सकते तो सत का चेतनत्व रूप रूपेण निश्चय कौन है हेतु कैसे आपने निश्चय कर लिया सत का कि यह चेतन ही है करके तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए व्यास जी ने कहा आत्मशब्दात् चेतन जीव के लिए सदेवता ने अपना स्वरूप बताने वाले आत्मशब्द का प्रयोग किया अन जीवेन आत्मना यहाँ पर और चेतन जीव का सत को स्वरूप बताने के लिए आत्मा शब्द का स्वरूप के वाचक आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया जीव के स्वरूप के रूप में सत को बताने के लिए उपसंहार में आचार्य ने स आत्मा तत्वसी तो श्वेत के तो इत्यादि में शब्द से ग्राह्य है सत्पदार्थ ही और वो सत्पदार्थ प्राणी मात्र का आत्मा है यानी स्वरूप है तो प्राणी तो चेतन है उनकी आत्मा ये यदि पदार्थ माना जाएगा प्रधान तो चेतन प्राणियों की आत्मा नहीं हो पाएगा वो यानी स्वरूप नहीं हो पाएगा लेकिन आचार्य से आचार्य के मुख से निकली हुई श्रुति बता रही है सत को चेतन जीवों का स्वरूप इसलिए भी ये निश्चय होता है कि सत पदार्थ जड़ नहीं चेतन ही है और चेतन में शित्रित्व मुख्य ही होगा गौन नहीं होगा ये सूत्रार्थ है गौनस्तम इसका। अब इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार यदुक्तम इत्यादि से बताने जा रहे हैं यदुक्तम इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका में देखिए अजसो रिव अचेतने सी गौणी ईक्षती चेत न आत्मशब्दा सत इति सूत्राथम आह तो ये कहते हैं सांख्यों के मत का आशंका का अनुवाद करके गौणश्चेत इन दो पदों का अर्थ कर दिया टीका में कारण है कि जैसे जल और तेज में जड़ का निश्चय होने से तत्तेजो ऐक्ष इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया ई तृत्व गौण है ऐसे सत्पदार्थ भी सांख्यों के अनुसार जड़ प्रधान है और उसमें तदैचित वाक्य गौन ही इच्छित्व बता रहा है ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो कहा कि न ये कहना ठीक नहीं है सत्पदार्थ को गौन ईक्षिता मानना प्रधान मान करके के कहा क्यों तो हेतु बता रहे हैं सतह चेतनत्व निश्चयात् तो सत्पदार्थ में गौन इच्छित्व तो नहीं होगा इसका साधक हेतु है सतह चेतनत्व निश्चयात् सत में चेतनत्व का निश्चय होने से सत को गौण इक्षिता जल तेज के तरह नहीं कहा जा सकता और सत पदार्थ चेतन है इसका निश्चय कैसे हुआ तो उसके लिए बीच में ही तो बताया आत्मशब्दात् आत्मशब्दात् सत चेतनत्व निश्चयात् तो चेतन जीव को सत का स्वरूप औपाधिक स्वरूप और चेतन जीव का निरुपाधिक स्वरूप सत को बताया गया या एक चेतन को दूसरे चेतन का स्वरूप बताया जा रहा है निरुपाधिक सत पदार्थ का औपाधिक स्वरूप है जीव और औपाधिक जीव का निरुपाधिक स्वरूप है सत। तो चेतन जीव का सत स्वरूप तभी हो सकता है जब चेतन होगा तो इस प्रकार चेतनत्व का निश्चय होता है इसलिए गौण इक्षिता नहीं कहा जा सकता ये सूत्र का अर्थ है और इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बताते हैं इति सूत्रार्थम आह तो भाष्य भाष्यम है यद प्रधानमचेत सत्शब्दवाच्यस्मपचारिक्षतिपतेजसत तो इतने का अनुवाद है अप इति यहां तक न का अर्थ कर रहे तद असत तो सांख्यों ने जो कहा यदुक्तम उत्तम यानी सांख्य ही यद उक्तम सांख्यों के द्वारा जो कहा गया क्या कहा गया है सांख्यों के द्वारा तो ये कहा गया कि प्रधानम अचेतन सत शब्द वाच्यम सदैव सौम्य इधम इस वाक्यस्थ सत्शब्द का अर्थ अचेतन प्रधान है ऐसा सांख्य कहते हैं और उसमें जो वाक्य ईक्षितृत्व बता रहा है वह गौण ईक्षितृत्व बता रहा है तेज और जल के तरह तो तस्मिन तस्पचारिक इक्षति, यानी ईक्षणपचारिक है कैसा तो अपेजसो इव ये दृष्टांत है वैसे तो तेज और जल में जड़त्व होने से मुख्य इक्षित्रित्व नहीं है औपचारिक यानि गौण इक्षित्व है ऐसे ही सत्पदार्थ जड़ प्रधान होने से उसमें भी तदैक्षित वाक्य के द्वारा गौण ही इक्षितृत्व बताया जा रहा है इति सांख्य यदम ऐसा अनु करना आगे कहते हैं सूत्रस्त न का अर्थ करते हुए कि तद असत तनास्तिक कहो या तद असत कहो एक ही बात है यानी सत्पदार्थ में ई क्षण गौण नहीं है सत पदार्थ में ई क्षण को गौण मानना गलत है तो क्यों गलत है गौण ईक्षण मानना सत पदार्थ में तो हेतु होगा सतह चेतनत्व निश्चयात् सत में चेतनत्व का निश्चय होने से सत चेतन है ऐसा निश्चय होने से ये यहाँ पर तद असत प्रतिज्ञा का साधक एक हेतु समझ लेना और ये जो तद असत प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया है सतह सत चेतन इस हेतु का साधक हेतु सूत्र में है वो है आत्मशब्दार्थ इसका अवतरण लिखते भस्कर भगवान की कस्मात अने क्यों सत पदार्थ को आप चेतन मान रहे हो ये कस्मात का अर्थ समझना कि सत के चेतनत्व का निश्चाय हेतु कौन है किस हेतु के आधार पर आप सत को चेतन कह रहे हो ये अकस्मात का अर्थ निकलेगा इसका उत्तर होगा सूत्र में आत्मशब्दार्थ और आत्मशब्दार्थ की व्याख्या आ रही है आगे सदैव सौम्य ईदमग्र आशीत यहां से लेकर के आगे सूत्र की लगभग समाप्ति तक कहो वहां तक उपदिशती जो आ रहा है आगे वाले पृष्ठ में 109 नंबर पृष्ठ में भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति में श्वेत के तो आत्मत्व न यहाँ तक सूत्रस्थ आत्मशब्दात ये जो सत्पदार्थ में चेतनत्व का निश्चायक हेतु है उसकी व्याख्या है सदैव सो में इधमग्रास से लेकर के चेतनस्य तो स्वेत श्वेत आत्मत्वेन तो इतना भाष्य ग्रंथ माना जाएगा सूत्रस्थ अंतिम पद की व्याख्या गौनशेन्न इन तीन सूत्रस्थ पदों की व्याख्या तो हुई एक पंक्ति में यदम प्रधानम अचेतन से लेकर के तद असत ये इतनी व्याख्या है तीन पदों की और आत्मशब्दात ये जो चौथा पद है इसकी व्याख्या है कस्मात से शुरू हुई और जाएगी आत्मत्वेन न उपदिशती यहां तक तो सत में चेतन तो का निश्चैय जो आत्म हेतु आत्मशब्देतु इस हेतु की व्याख्या हो रही है सद सौम्य इति च तत्जो असृजतन्ना सृष्टिम उत्तरा तदेव सद तानि च प्रकृत अन्नानि देवता शब्देन परामृश आह सेयं देवता सेय देंता इमाति हतरो देवता अन जीवेन आत्मना नाम रूपे नामे इति इति ये आह के साथ अन्वय करना छांदों के उप निषद में सत्पदार्थ को उपक्रम में बता दिया सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एक मेवा द्वितीय छांदोग्य के छठवे अध्याय का उपक्रम वाक्य है यद्यपि यह द्वितीय खंड में आया प्रथम खंड तो भूमिका है लेकिन सद्विद्या का प्रतिपादन इसी वाक्य से होता है पहले तो सद्विद्या की भूमिका है श्वेत केतु को आचार्य उद्दालक जी के द्वारा वेद अध्ययन में प्रवृत्त करना फिर श्वेत केतु का गुरुकुल से वापस आना लेकिन विद्या का जो फल है विनय उससे विपरीत ही स्तब्धता दिख रही है विनय संपन्न नहीं दिख रहा है तो फिर उसके उस अभिमान को हटाने के लिए आचार्य के द्वारा पूछना कि तुमने उस आदेश शब्दित वस्तु को पूछा है क्या अपने गुरु से जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता तो फिर ये सब भूमिका है ना लेकिन उपक्रम है यहाँ से श्वेत केतु ने कहा ऐसी वस्तु न मैंने पूछी न मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई शायद वो भी नहीं जानते हो क्योंकि वो जानते तो मैं उनका बड़ा प्रिय शिष्य था जरूर मुझे बताते आप ही बता दीजिए ऐसा आग्रह करने पर प्रार्थना करने पर जिसको जानने से कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता सब कुछ जाना जा सकता है वह पदार्थ बताना शुरू कर दिया सदैव सौम्य ईदमग्रासित एक मेवा द्वितीय से इस वाक्यस्थ जो प्रथम पद है सत यही सत पदार्थ हैं, जिसे कोई जानता है तो फिर वो सर्वज्ञ होता है उसको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता वो सत्पदार्थ है उसे जान ले तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता ये कहा गया उपक्रम में यानी उपक्रम सत पदार्थ से किया गया तो उसमें है सदैव सौम्य इदम अग्रासित तो ईदम ईदम शब्द से ग्राह्य है ये सारा जगत जो अलग अलग दिख रहा है ये अग्रे शब्द का अर्थ है अपनी उत्पत्ति से पहले संसार की उत्पत्ति से पहले संसार था कि नहीं था तो श्रुति कहती है इदम् अग्रे आशित यह अपनी उत्पत्ति से पहले भी था आशित का अर्थ है था लेकिन इस समय जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं था सदैव आशित इदम् अग्रे सदैव आशित यह संसार अपनी उत्पत्ति से पहले सद्रूप ही था जैसे घड़े बनने से पहले घड़े थे कि नहीं तो घड़े थे कैसे थे तो कुम्हार के यहां जो एक ढेर लगा था मिट्टी का उस मिट्टी के रूप में थे उन्हीं मिट्टियों से कुम्हार घड़े बना लेता है अलग अलग तो घड़े उत्पत्ति से पहले घड़ों का अस्तित्व था लेकिन मृत रूप से मिट्टी रूप से मृदात्मना ये सारे घड़े थे ऐसे ये संसार अपनी उत्पत्ति से पहले सदरूप से था और वह सत कैसा है तो एक मेवा द्वितीयम जिस सदरूप से था तो खाली सत ही सत था कि और भी कुछ था कहते हैं एकम का मतलब विजातीय दूसरी कोई वस्तु नहीं है और अद्वितीय सजातीय भी दूसरी नहीं है और ये बताता है कि वो सावय भी नहीं है हा तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित मात्र एक सत्पदार्थ था और उसे जगत की स्थिति काल में आत्म रूप से जान ले वही सबकी आत्मा है तो उसे फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं होता रहता वो कृतकृत्य हो जाता है उसका आत्म रूप से अनुभव करने मात्र से लेकिन वो आत्म रूप से अनुभव कैसा होना चाहिए जैसा मैं मनुष्य हूं ये संशय विपर्य रहित तो दृढ़ निश्चय है कोई आकर के कितना भी समझाते तुम मनुष्य नहीं हो लेकिन बुद्धि अंदर से स्वीकार नहीं करती मानती है कि मैं तो मनुष्य ही हूं तो जितना देह में आत्मबुद्धि है दृढ़ जितनी उतनी दृढ़ एक मेवा द्वितीय सत पदार्थ में दृढ़ आत्मबुद्धि हो जाए तो श्रुति कहती है वह कृतार्थ है उसमें और सत में कोई अंतर नहीं है सत से भिन्न कुछ भी नहीं है इसलिए सत को जानने से सब कुछ जाना जाता है ये उपक्रम वाक्य है आगे पूर्व कल्प के प्रलय के अनंतर जब यह वर्तमान कल्प बनने का समय आया तो वो जो कारण था अग्रे शब्द से तुलना इस समय जिसको हम देख रहे हैं वर्तमान संसार को इसके उत्पत्ति से पहले वो अकेला सत था और जब इसकी उत्पत्ति का समय आया वर्तमान कल्प के तो उत्पत्ति से पहले इसी सत ने बिना सोचे समझे संसार को नहीं बनाया सोच करके बनाया विचार करके बनाया तो ई क्षण किया इसी पदार्थ ने ईक्षण है जो संसार बनाना है तद विषय को विचार पूर्वक निश्चय एक निश्चय कर लिया संकल्प कर लिया कि मुझे इस समय तो मैं सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो अकेला हूं अनेक रूपों से विवर्तित होना है ये विचार करके निश्चय किया यही संकल्प है ई क्षण तो तदकक्षत इस वाक्य में तद शब्द से उपक्रम वाक्यस्थ जो एक मेवा द्वितीय परमेश्वर है पदार्थ है उसी को लिया गया और उसने ईक्षण किया क्या ईक्षण किया बहु श्याम तो शाम का अर्थ है हो बनु बहु तो बहु बनु बहु का अर्थ अनेक हाँ, बहु शब्द का अर्थ हिंदी में तो और दूसरा होता है ना किसी की बहू बनू <laughs> वो बहू भी बना है वही लेकिन खाली बहु शब्द का अर्थ वही बहू इतना मात्र नहीं वही पुत्र भी है पुत्र वधु भी है इसलिए बहू का अर्थ है अनेक रूप धारण करूं ऐसा संकल्प है बहु श्याम इन शब्दों से शाम का अर्थ हो जाऊं भवेयम इस अर्थ में शाम है उत्तम पुरुष है तो अनेक हो जाऊं मैं ऐसा उसने संकल्प किया ये संकल्प ही ई क्षण है और ईक्षण कर्ता किसको बता रहा है ये वाक्य तदिक्षत वो बता रहा है सत्पदार्थ को ईक्षण कर्ता तत्शब्द से उसी को लिया जा रहा है और फिर जो ईक्षण कर्ता सत्पदार्थ है अपने बहुभवन भवन विषयक संकल्प को साकार करने के लिए सृष्टि बनाना प्रारंभ करता है तो ये कहा कि तत्तेजो असृजत उसने तेज की सृष्टि की फिर आगे आया कि तत्तेज ऐत और फिर तेज ने ते, तद अप असृजत उसने आपको को यानी जल को बनाया अपह द्वितीयचन है जल ने जल को बनाया तेज ने फिर ताह आप ऐत और उस आप ने फिर पृथ्वी को बनाया अन्न को ता अन्नम असृजत असृजंत ताह यानी आपने जल ने बनाया अन्न को यानी पृथ्वी को तो इस प्रकार इन वाक्यों से बताई गई तेज जल और पृथ्वी की उत्पत्ति पहले अके जगत की उत्पत्ति से पहले बताया कि अकेला एक सत ही था उसी ने एक किया अनेक होने का और अनेक बनने के लिए सूक्ष्म तीन भूतों को उत्पन्न किया ये बताया गया कि तत्तेजो हि तेजोब अन्ना नाम सृष्टि उक्तवा तो तेज अब यानि जल और अन्न इन तीनों सूक्ष्म भूतों की सृष्टि को बता करके फिर एक बार सत ने ईक्षण किया सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए तो साथ में सूक्ष्म भूतों का जो कार्य है सूक्ष्म शरीर वो भी समझ लेना उत्पन्न हुआ सूक्ष्म सृष्टि हुई <coughs> और फिर सतने इक्षन किया क्या ईक्षण किया कि तदेव प्रकृत सदीक्षित्री तानी चेजो बना देवता शब्दन परामृश आह तो उस ईक्षिता सत्पदार्थ ने स्वयं अपना भी देवता शब्द से तथा अपने द्वारा सृष्ट इन तीनों सूक्ष्म भूतों का भी देवता शब्द से परामर्श करके का मतलब अपने लिए तथा अपने द्वारा सृष्ट तीनों सूक्ष्मभूतों के लिए देवता शब्द का प्रयोग करके ये कहा आह या कहा क्या कहा कि सा इम देवता ऐक्षत हंत अहम इमा तिरो देवता अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्या इति। तो देवता शब्द से श्रुति सतका और सतके कार्यभूतों तीनों सूक्ष्म भूतों का परामर्श करके कह रही है पुनः सत को ईक्षिता बता रही है देवता ऐक्ष कि सा इम देवता सा यानी उपक्रमस्थ जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद सुनिया ईक्षण कर्त्री देवता है इम का अर्थ कर्त्री देवता वो कौन है सत्पदार्थ उसी ने ऐशत ने फिर से इक्शन किया जो अपना मूल संकल्प था सूक्ष्म को उत्पन्न करने के बाद देखा कि मुझे अनेक रूप होना था तो कितना रूप बन गया मैं तो मात्र तीन तो ये पर्याप्त नहीं दिखा अनेक भवन इसलिए फिर से इक्षण करते हैं कि बहुत होने के लिए क्या करूं मैं तो स्थूल सृष्टि का रॉ मटेरियल तो अभी मात्र बना है कच्चा माल है ये तीनों सूक्ष्म सूक्ष्मभूत इनसे त्रिवृतिकरण करके स्थूल भूतों का तथा स्थूल भौतिक जगत का निर्माण करूं तब मैं अनेक हो सकता हूं नहीं तो खाली तीन मात्र रूप होना हम दो और हमारा एक ये कोई बहुत बड़ा परिवार थोड़ा ही माना जाएगा वसुदै व कुटुंबकम भगवान है इसलिए उनको हो परिवार बड़ा करने की ओ, इच्छा हुई ना संकल्प हुआ कामना हुई तो उन्होंने ये देखा वीक्षण किया कि सा यम देवता से सत्पदार्थ कोई लेना ऐत हंत हंत का अर्थ है इधानीम इस समय इस समय का अर्थ है सूक्ष्म सृष्टि के अनंतर इमा अहम यानी मैं तो यहाँ अहम ये नाम भी सत्पदार्थ के लिए ही है परादेवता के लिए ही है इमा तीसरो देवता ये द्वितीय बहुवचन है कि ये जो तीन देवता है यानी तीन सूक्ष्म भूत हैं, इन तीनों सूक्ष्म भूतों में अने जीवन आत्मानुप्रविश्य यानी इन सूक्ष्म भूतों का ही परिणाम समष्टि बुद्धि होने के कारण उस समि बुद्धि को भी कहा जाएगा इमा तीसरो देवता और उसमें अनमना इसमें अने का अर्थ है पूर्वकल्प में अनुभूत हिरण्य पूर्व कल्प में अनुभूत जो जीव भाव है बुद्धिस्त प्रतिबिंब रूप ये पहले नया नया ब्रह्म जीव नहीं बन रहा है इसी कल्प में पहले कई बार बन चुका है इसलिए अने शब्द का प्रयोग किया जा रहा है आने नया पूर्वानुभूत न जीवेनात्मना यानी हिरण्य गर्भा तो जीव तो चेतन है तो चेतन समष्टि जीव रूप से आत्म न तो अर्थ जीव स्वरूपेण तो औपाधिक जीवस्वरूपेण अरे औपाधिक जीवस्वरूप किसका है मम मेरा ही है ममेवांशो जीवलोक है जीवभूत सनातन ये औपाधिक मेरा जो जीव भाव है स्वरूप है इससे इमा तीसरो देवता अनुप्रवेश इन तीनों भूतों में अनुप्रवेश करके यानी प्रतिबिंबित होकर प्रतिबिंबित होना ही अनुप्रवेश है समष्टि बुद्धि में चित्त चित प्रतिबिंब पड़ा तो माना गया सत शब्दित बिंब रूप चित्त का इन तीनों देवताओं में प्रवेश हो गया अनुप्रवेश हो गया और किस लिए अनुप्रवेश करना चाहते हैं तो नाम रूपे व्याकरवाणी तो किसका ना, किसके नाम रूप का व्याकरण करना चाहते हैं तो तासाम ऊपर से जोड़ देना तासाम नाम रूपे व्याकरवाणी तासाम यानी देवता नाम ये जो तीनों देवता है इन तीनों देवताओं का नाम रूप व्याकरण करू नाम रूप व्याकरण का अर्थ है स्थूलीकरण नाम रूप की अभिव्यक्ति इन सूक्ष्म भूतों से त्रिवृत प्रक्रिया से स्थूल कार्य का निर्माण करू सा यम देवता ऐक्षत ऐसा ईक्षण इस प्रकृत सत पदार्थ ने किया तो यहां पर अन जीवेन आत्मना में आत्मना शब्द का जो प्रयोग है सत पदार्थ के द्वारा जीव को अपना स्वरूप बताया जा रहा है आत्मा शब्द का प्रयोग करके तृतीयांत आत्मना ये प्रयोग करके सद देवता बता रही है कि जीव मेरा स्वरूप है और सांख्यों को भी जीव को चेतन मानना ही अभीष्ट है वेदांती की दृष्टि में तो जीव चेतन ही है तो सांख्य भी जीव को चेतन ही मानते हैं तो चेतन जीव को सत्पदार्थ अपना स्वरूप बता रहा है तो सत्पदार्थ का स्वरूप चेतन जीव तब हो सकता है यदि सत्पदार्थ भी चेतन हो नहीं तो सत पदार्थ सांख्यों के अनुसार प्रधान होगा अचेतन प्रधान सत्पदार्थ होगा तो अचेतन प्रधान का चेतन जीव कैसे स्वरूप होगा ये तो सांख्यों को भी इष्ट नहीं है जीव को प्रधान का स्वरूप मानना वो तो प्रकृति पुरुष विवेक ही मानते हैं प्रकृति से भिन्न ही पुरुष है मानते हैं पुरुष यानी आत्मा वह चेतन है और सदेवता चेतन जीव को पुरुष को अपना स्वरूप कह रही है का अर्थ है सत्पदार्थ भी चेतन है इस प्रकार इस वाक्य में अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी में चेतन जीव के लिए सत के द्वारा अपना स्वरूप बताने वाले आत्मा शब्द का प्रयोग होने से पदार्थ में चेतनत्व का निश्चय होता है और चेतनत्व का निश्चय होने से तद्षत वाक्य में जो इक्षित तो बता रहा है वह मुख्य ही होगा गौन नहीं होगा ये आत्म की एक प्रकार से व्याख्या है ये जो श्रुति है से देवता इक्षत हंत अहम इमाति सरो देवता इत्यादि इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इस श्रुति का टीका को देखिए कि सा सा यम परा देवता इसमें भाष्य में परा शब्द एक देवता के विशेषण के रूप में छूट गया है मूल उपनिषद में दे परा ये विशेषण है शेयम परादेवता ऐसा मूल में रहेगा यहाँ छूट गया है किसी पुस्तक में नहीं छपा है इसमें क्या छपा है आपकी में परादेवता है भाष्य में कि शेयम परा देवता है कि खाली देवता है वो तो आपकी और हमारी तो एक ही है, है? भाष्य में सेयम देवता ऐक्षत है क्या है त्रीणी परा लिखा है ना तो, तो मूल में तो परा रहेगा परा होना चाहिए हमको याद है तो हा हाँ, देवता ऐसा है तो देवता के पहले परा शब्द और देवता के बीच में वो होना चाहिए हमको याद हुआ है तो अलग से अतिरिक्त तो याद नहीं करेंगे ना शयम परा देवता ऐक्षता ऐसे छान कैलाश से ही प्रकाशित जो छांदों के उपनिषद छादों के उपनिषद में नहीं तो ये भी देवता वो भी देवता दोनों देवता में क्या अंतर है एक परा देवता है और ये अपरा देवता है यानी परा प्रकृति अपरा प्रकृति गीता में जो है तो सा यानी प्रकृता सा इम ये दो सरो नाम है इसमें सा का अर्थ कर दिया प्रकृता यम का अर्थ कर दिया ई देवता ये पर बिंदी नहीं है होनी चाहिए तो सा यानी प्रकृता सत् शब्द वाचा और इम का अर्थ है इक्षित्री और देवता का अर्थ करते हैं परोक्षा देवता शब्द का प्रयोग करके इक्षित्री जो सत्पदार्थ है उसमें परोक्षत्व तो बताया जा रहा है अतिद्रियव तो बताया जा रहा है कि वो अतिद्रिय है हंत शब्द का अर्थ करते हैं ईदानीम और ईदानीम का भी अर्थ निकलेगा भूत सृष्टि भूत सृष्टि यानी सूक्ष्म भूत सृष्टि के पश्चात इमा सृष्टा तिस्रो तिस् यानी तेजोब अन्न रूपा परोक्ष देवता ये भी सूक्ष्म होने से अतिद्रिय हैं अतिद्रिय होने से परोक्ष है इसलिए इनको भी देवता कहा देवता से परोक्षत्व को लेना और देवता इति द्वितीय बहुवचनम ये इमा तिस्रो देवता इमा तीस और देवता ये तीनों शब्द द्वितीय बहुवचना है तो द्वितीय बहुवचन होने से वो कर्म बनेगा अनुप्रवेश का देवता अनुप्रविश्य देवताओं में यानी तीनों भूतों में अनुप्रविष्ट हो करके। वो तो मैं हिंदी में कहा जाता है कई बार द्वितीय का अर्थ में भी करना पड़ता है जैसे गृहम प्रविश्य अर्थ होता है घर में प्रवेश करके हिंदी में भाषांतर ये करना पड़ा घर को प्रवेश कर ऐसा नहीं घर में प्रवेश कर ऐसे इमा तीसरो देवता अनुप्रविश्य इन तीनों सूक्ष्म भूतों में प्रविष्ट होकर तो क्या होगा तो फिर आगे कहते हैं अने न जीवनात्मना कैसा अनुप्रवेश करना है इन तीनों भूतों में किस रूप से अनुप्रवेश करेगी परा देवता यानी सतपदार्थ तो नाम रूप से नहीं जीव रूप से नाम रूप का तो व्याकरण करना है और प्रवेश होगा जीव रूप से और जीव है प्रतिबिंब चित्त प्रतिबिंब जैसे पानी में सूर्य का प्रवेश होता है सूर्य में सूर्य का पानी में प्रवेश है सूर्य का पानी में प्रतिबिंबित हो जाना ऐसे इन भूतों में प्रतिबिंबित होना ही सत का प्रवेश है इन तीनों भूतों में और तीनों भूतों में प्रतिबिंबित होने का अर्थ तीनों भूतों के सम्मिलित जो गुण का परिणाम रूपा समष्टि बुद्धि है उसमें प्रतिबिंब वो है जीव प्रथम जीव वो है हिरण्यगर्भ समि जीव तो अने जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य हिरण्य हिरण्यगर्भ रूपी समष्टि जीव के रूप में मैं अनुप्रवेश करके अहम है ना अहम अनुप्रवेश उस देवता ने यानी सत्पदार्थ ने ऐसा संकल्प किया कि मैं ही समि बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाऊं और वो प्रतिबिंब मेरा ही है तो मैं चेतन हूं तो चेतन का प्रतिबिंब भी चेतन रहेगा तो अनेक पूर्वकल्पानुभूतें न अने जीवनात्मना में अने का अर्थ करते हैं पूर्व पूर्वकल्पानुभूत जीवेन आत्मना मम स्वरूपेण तो मेरा जो स्वरूप है वो कौन है मेरा स्वरूप तो है जीव आत्मा शब्द का अर्थ कर दिया मम स्वरूप तो जीव रूप जो मेरा स्वरूप है ये सत का ई क्षण है संकल्प है जीव को अपना स्वरूप बता रही है सतदेवता अनुप्रविश्य ता यानी तीसरो देवता अनुप्रविश्य किस लिए अनुप्रवेश है हिरण्यगर्भ क्यों बनी क्यों बना ब्रह्म सत पदार्थ जीव क्यों बना तो कहते हैं नाम रूप व्याकरण नाम रूपे व्याकरवाणी मूल में है ना तो नाम रूपे व्याकरवाणी का अर्थ करते हैं तासाम तासा भोग्यवाय नामच रूपं स्थूलम तासाम यानी सूक्ष्म भूतों के भोग्यत्व की सिद्धि के लिए सूक्ष्म भूत जीवों के भोग्य बन सके इसके लिए नाम रूप का मैं सर्जन करूं यानि स्थूल जगत बनाऊं इनको स्थूल रूप दूंगा तो ये जीव के भोग्य बनेंगे अन्यथा जीव के भोगोपकरण जो इंद्रिया हैं उनके विषय कब बनेंगे जब ये स्थूल हो जाएंगे अभी तो देवता है यानी अतिद्रिय हैं परोक्ष है, है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो इनमें भोग्यत्व की सिद्धि का अर्थ इंद्रिय ग्राह्यत्व तो इनमें इंद्रिय ग्राह्यत्व की उपपत्ति के लिए क्या करूं तो स्थूलम करिष्यामि सूक्ष्म भूतों को स्थूल बनाऊंगा इति ऐसा ईक्षण सत्पदार्थ ने किया ऐसा अन्वय करना अन्वय ये शेयम देवता ऐक्षत हंत इमा ते देवता इत्यादि मूल मूलश्रुति का व्याख्यान हुआ आगे है भाष्य में तत्र यदि त्रद प्रधानमचेत गुणवृत्तिया कलपेत तदेव तदे प्रकृतवात्मय देवता इति परामृशेत तो तत्र यदि प्रधानमचेतन गुणवृत्ती इक्षित्री कल्पेत तो तत्र का अर्थ है तद इस वाक्य में तत् शब्द से प्रधान का ग्रहण करेंगे शब्द से प्रधान का ग्रहण कब होगा जब उपक्रमस्थ सत शब्द का अर्थ प्रधान किया जाएगा कि शब्द तो सर्वनाम है ना वो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है और प्रकृत है सत पदार्थ और वो सत पदार्थ यदि प्रधान होगा तो तद इस वाक्य में भी शब्द से प्रधान का ग्रहण होगा और उसे ईक्षिता माना जाएगा गौण ईक्षिता मुख्य ईक्षिता तो संभव नहीं है जड़ होने से तो तत्र यदि प्रधानम अचेतन इक्षित्री कल्पेत सत्पदार्थ अचेतन प्रधान ही है और उसी को तदिक्षित वाक्य गौण रूप से ईक्षिता बता रहा है ऐसी कल्पना यदि करेंगे तो क्या होगा फिर तो यदि के अनुरोध से तर् का अध्याय करना कल्पित के बाद में तो तर् तदेव सेयम देवता इति पराममृशेत तो सेयम देवता ऐक्षत इस वाक्यस्त सा इम इन सर्वनामो से उसी प्रधान का तदेव का अर्थ है सत्पदार्थभूत जो अचेतन प्रधान है उसी का सा यम देवता शब्द से ग्रहण करना पड़ेगा तो तदेव प्रकृत सायम इति परामृशत तो ये इसी का यदि ग्रहण करेंगे तो फिर न तदा देवता जीवम आत्म, आत्मशब्दे न अभिदध्यात तो फिर ये जो अचेतन प्रधान रूप देवता है वह जीव को अपने स्वरूप के वाचक आत्मा शब्द से नहीं कह सकती यानी प्रधान जड़ होने से वो नहीं कह सकता कि जीव मेरा स्वरूप है और मैं अपने जीव स्वरूप से इन तीनों सूक्ष्म भूतों में अनुप्रविष्ट होकर स्थूल कार्य को बनाऊं ऐसा प्रधान नहीं कह सकता क्योंकि प्रधान जड़ है वह चेतन जीव को अपना स्वरूप कैसे कह पाएगा जड़ का स्वरूप चेतन जीव नहीं हो पाएगा तो न तदा देवता जीवम आत्मशब्दे न अभिद्यात क्यों जीव का कथन नहीं होगा आत्मशब्द से तो कहते हैं इसलिए कि जीव तो चेतन है ये लोक में प्रसिद्ध है ये आगे कहते हैं कि जीवो ही नाम चेतन शरीराध्यक्ष प्राणानाम नाम तो जीव नाम शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध तो जीव की प्रसिद्धि है किस रूप में चेतन के रूप में आपके शास्त्र में भी यानी सांख्य शास्त्र में भी और वेदांत में भी और लोक में भी जीव की प्रसिद्धि जड़त्वन रूपेण नहीं चेतनत्वन रूपेण है ह तो और वो कौन है तो शरीराध्यक्ष है शरीराध्यक्ष शरीर स्वामी तो शरीर का स्वामी है और चेतन है और वही प्राणा नाम इस शरीर में जब तक जीव का अस्तित्व है तभी तक शरीर में प्राण रहते हैं इसलिए बृहदारण्य श्रुति कहती है कि तम उत्क्राम तम अनुप्राण उत्क्रामती जब ये प्रारब्ध इस शरीर में रहने का समाप्त होता है तो इस शरीर से उत्क्रमण करती है जीवात्मा तो फिर प्राण रहना चाहे तब भी रह नहीं सकता कितना भी आग्रह करें आप जाने वाले जीवात्मा के प्राणों को इसको तो जाने तो इसका प्रारब्ध समाप्त हुआ तुम तो रहो कुछ दिन वो नहीं रह सकता तो तम उत्क्राम अनुप्राण उत्क्रामती ये लिखा है ना प्राण अनुत्मति तो उत्क्रमण करने वाले प्राण के पीछे पीछे जीव के पीछे पीछे प्राण भी उत्क्रमण करता और प्राण उत्क्रमण करेगा तो फिर प्राण से जुड़ी हुई बाकी जो बाह्य इंद्रिया है वो भी उत्क्रमण कर लेती है और गीता ने कहा शरीरम यद वापनोती युत्क्रामती स्वर गृहत्व तानी संयाति वायुर्गंधान युवा तो जैसे बगीचे में फूल खिले हुए हैं और वहाँ से वायु निकलती है तो बगीचे में खिले हुए फूलों के अंदर जो पराकर्ण है उनको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है और उन पराकणों से पराकणों में समवेत जो सुगंध है वो भी बगीचे से निकली हुई वायु के साथ अपने आश्रयभूत पराकणों के साथ साथ निकल जाती है तो वायु जैसे सुगंध ही के आश्रयभूत पराकणों को फूलों के पास से निकलता है तो साथ में ले जाता है ऐसे शरीर से निकलने वाली जीवात्मा गीता कहती है कि इस शरीर में अपने अपने गोलकों में स्थित जो इंद्रियां हैं, प्राण हैं, मन है सब को अपने साथ ले जाता है कब जब शरीर बदलना होता है शरीर रूपी मकान उसको तो सारी सामग्री साथ में ले जाता तो इसलिए प्राण का धारण करके रखने वाला प्राणों को इस शरीर में बना करके रखने वाला कौन है जीव तो ये कहा तो जीवो नाम चेतन शरीराध्यक्ष प्राणान धारयिता इसलिए जीव प्राण धारणे धातु से ही संस्कृत में जीव शब्द बनता है जीवती प्राणा इति जीव ऐसी उत्पत्ति की जाती है तो ये लिखते हैं कि तत्प्रसिद्धेर निर्वचनाच तत्प्रसिद्धे का मतलब लोक में जीव की चेतनत्वन रूपेण प्रसिद्धि होने से प्रसिद्धि का अर्थ है और निर्वचना का युद, अर्थ है युत्पत्ति निर्वचन है जैसे जीवती प्राणा इति जीव ये है निर्वचन यानी शब्द, जीव शब्द की युत्पत्ति यौगिक और प्रसिद्धि का है रूढ़ रूढ़र्थ तो रूढ़ रूढ़र्थ भी और यौगिक अर्थ भी जीव शब्द का चेतन ही निकलता है चेतन ही जड़ प्राणों को धारण करके रखता है इसलिए निर्वचनात्मक अर्थ है युत्पत्य इस प्रकार की युत्पत्ति होने से यानी यौगिक अर्थ भी जीव शब्द का चेतन निकलने से ये लिखते हैं एक वाक्य टीका में है स्वप लौकिक प्रसिद्धे तत्प्रसिद्धि का अर्थ कर दिया लौकिक प्रसिद्धे और निर्वचनात् अर्थ करते हैं टीकाकार कि जीव प्राण धारने इति जीवति धातु जीवती इति धारती निर्वचना इति युत्पत्ति इस प्रकार की व्युत्पत्ति जीव शब्द की होने से भी जीव शब्द का अर्थ चेतन निकलता है वो जो चेतन जीव है सत पदार्थ यदि अचेतन प्रधान होगा तो वह अपना चेतन जीव को स्वरूप कैसे कह पाएगा लेकिन यहाँ पर श्रुति ने बताया है कि सत पदार्थ जीव को अपना स्वरूप मानता है आत्मा शब्द का प्रयोग जीव के लिए करके सत शब्द के द्वारा जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और आत्मा का अर्थ है स्वरूप सत पदार्थ बता रहा है कि जीव मेरा स्वरूप है तो ये सत पदार्थ का जीव स्वरूप तब हो सकता है जब सत पदार्थ भी जीव के तरह चेतन हो अचेतन प्रधान नहीं ठीक बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं हाँ कल तो प्रतिपदा है परसों है हाँ भाद्रपद शुरू होगा कल से